जब विक्रांत ने उस कुत्ते को बिस्कुट खाते हुए देखा तो उसके दिमाग में एक सवाल उठा अगर योगेंद्र पहाड़ियों में या किसी गुफा में छिपा हुआ है तो वो खाता क्या होगा जहाँ पर पावर प्लांट है जिसे खाकर वो कई दिनों तक जिंदा रह सकता है जाहिर है की वो जरूर किसी न किसी मार्केट के कॉन्टेक्ट में होगा ये हो सकता है की वो दिन भर गुफा में या पहाड़ी के पास कहीं जगह बना छुपा रहता हो लेकिन खाने पीने का सामान लेने के लिए दिन में एक बार मार्केट जरूर आता हो विक्रांत ने तुरंत ही जेब से अपना फोन निकाला और सहजता द्वारा भेजे हुए यो, योगेंद्र की लोकेशन को देखने लगा उसने उस मैप में ये देखने की कोशिश की कि उस पावर प्लांट के आसपास कौन कौन सी मार्केट मौजूद है मैप देखने पर पता चला कि इस वक्त वो जहां पर खड़ा है वो जगह कर्जत पहाड़ी के आस की मेन मार्केट है लेकिन जहाँ पर योगेंद्र की लोकेशन है और जिस पावर प्लांट या गुफा के पास वो छुपा हो सकता है वहाँ की लोकल और सबसे करीब की मार्केट लाडी वाली विलेज की मार्केट हो सकती है वो एरिया थोड़ा गांव से है ज्यादा लोग आते जाते भी नहीं हैं। तो पॉसिबल है कि योगेंद्र के लिए सबसे सेफ भी है पक्का है वो उसी मार्केट में अपनी जरूरत के सामान खरीदने के लिए आता होगा विक्रांत ने मन ही मन कुछ डिसीजन ले लिए थे अब तक वो कुत्ता बिस्कुट खा चुका था विक्रांत फिर से गाड़ी के बोनट पर जाकर लेट गया उसने अपनी गाड़ी में लगे म्यूजिक सिस्टम में गाने चला दिए सुहानी रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे बॉलीवुड के पुराने नगमो को सुनते हुए विक्रांत अभी भी आसमान के तारों को निहार रहा था इतफाक से जैसे ही विक्रांत ने हल्की हल्की आंखें बंद करनी शुरू की उसके माइंड में अदृश्य शक्ति का सिस्टम एक्टिवेट हो गया आज उसका सक्सेस रेट 77 प्रतिशत रहा था और रिवार्ड के तौर पर विक्रांत को एक एम्पलीफायर मिला हुआ था इस एम्पलीफायर की मदद से वो किसी भी डिवाइस या फोन के सिग्नल रेंज को बढ़ा सकता है पहले एक एयर मॉनिटर और फिर जीपीएस सिस्टम और फिर ये एम्पलीफायर क्या सच में मैं कहीं खोने वाला हूँ क्या इस तरह के डिवाइस तो तभी काम आते हैं जब आदमी कहीं खो जाता है धीरे धीरे विक्रांत की आंखे बंद हो गयी वो होटल के बाहर अपने गाड़ी के बोनट पर ही सो गया पूरी रात बाश्किल दो चार घंटे ही सो पाया था सुबह सुबह ही उसकी नींद खुल गई और फिर उसने तुरंत ही अपनी सिगरेट जला ली सिगरेट जलाते ही उसके माइंड में अदृश्य शक्ति का सिस्टम एक्टिवेट हो गया उस अदृश्य शक्ति की आज की पहली में पहाड़ और दलदल शब्द सुनने में आया था उस अदृश्य शक्ति ने विक्रांत के कानों में कहा था मंगल के पहाड़ अंधेरा और उजाला सब कुछ तेज है प्रकृति को लौटाई गई बहुत अजीब सी है विक्रांत को इस पहेली का एक भी शब्द ढंग से समझ में नहीं आया यहाँ तक कि पल भर में वो इसे भूल भी गया लेकिन पहाड़ का जिक्र आते ही उसके दिमाग में ये आ गया कि पहाड़ का मतलब उसके काम से है आज वो पहाड़ का सिग्नल सुनने को मिला है तो हो सकता है उसका काम अब आसान होने वाला हो हो सकता है कि आज वो सफल होने वाला हो इसी एक्साइटमेंट के साथ विक्रांत फटाफट उठ खड़ा हुआ और जल्दी से होटल के अंदर बने बाथरूम में जाकर फ्रेश हुआ वहाँ से निकलने के बाद उसने हल्का ब्रेकफास्ट भी किया इस बीच विक्रांत के पास श्रेयस राव का चार पाँच बार फोन आया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया विक्रांत को काम चोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद विक्रांत फिर से अपने सर्च अभियान में लग गया सबसे पहले तो उसने पिछले शाम को छुट्टी हुई जगहों पर जाकर लोगों ऐसी योगेंद्र के बारे में पूछना शुरू किया और फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे वो लाडी वाली विलेज की तरफ बढ़ते हुए लोगों से भी पूछना शुरू कर दिया विक्रांत रास्ते में मिलने वाले हर एक शख्स ऐसी योगेंद्र के बारे में पूछ रहा था यहाँ तक के स्कूल जाते बच्चों को भी योगेंद्र की फोटो दिखाकर उसे जानने की कोशिश कर रहा था यहाँ तक कि विक्रांत ने करजत से लेकर लाडीवली तक के बीच ना जाने कितने बूढ़े लोगों से भी मिलकर पूछताछ की उसने उस एरिया की पहाड़ियों के बारे में और वहाँ बन रहे पावर प्लांट के बारे में भी जानकारी जुटाने का प्रयत्न किया वहाँ पर फिलहाल कोई भी पावर प्लांट नहीं है लेकिन चार पाँच साल पहले पावर प्लांट बनना शुरू हुआ तो था लेकिन वो काम भी बंद हो गया वहाँ पर कुछ एक माइंस भी थी जहाँ से पत्थर तोड़ने का काम चलता था वहाँ से पत्थर निकाल कर सप्लाई की जाती थी लेकिन बाद में पर्यावरण विभाग ने कोर्ट में केस करके यहाँ की खुदाई पर स्टे लगवा दिया था तब से वो काम ही बंद पड़ा था लेकिन पहाड़ी के आसपास काफी गहरी गहरी गुफाएं मौजूद थी इलाके के पुराने लोगो के बताए जाने के मुताबिक विक्रांत ने बंद पड़ी माइनिंग गुफाओं में भी जाने का फैसला किया लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा सुबह से शाम होगी विक्रांत बस इधर से उधर भटकता ही रहा अंत में रात को वो फिर से उसी होटल के पास लौट आया जहां वो पिछली रात रुका हुआ था विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर योगेंद्र कहां छुपा हो सकता है काफी देर तक सोचने के बाद उसके दिमाग में एक बेहद बेतुका आइडिया आया उसे लगा की हो सकता है की कि योगेंद्र किसी औरत के घर में छुपा हुआ हो वो देखने में स्मार्ट तो है ही क्या पता किसी औरत ने उसे अपने घर में शरण दे दी हो विक्रांत के खुराफाती दिमाग में आइडिया आया के उसे इलाके की ऐसी औरतों के पास भी जाना चाहिए जो योगेंद्र को अपने घर में छुपा सकती हैं क्या पता इसी चक्कर में मुझे भी कुछ मजा करने को मिल जाए वैसे यहाँ के इलाकों में घूमते घूमते विक्रांत को इतना आइडिया लग चुका था कि यहाँ काफी गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर कोई ढंग की शॉप वगैरह भी नहीं थी होटल भी इक्का दुक्का ही थे वो भी बहुत छोटे छोटे किसी चीज की ज्यादा सुविधा भी नहीं थी विक्रांत धीरे धीरे गाड़ी ड्राइव करता हुआ वापस से अपने होटल के करीब आ गया आज सारा दिन वो बस इधर उधर भटकता ही रहा अभी थोड़ी ही देर में उसके आज के टास्क का टाइम भी खत्म हो जाएगा ऐसा लग रहा था कि वो शायद गलत दिशा में काम कर रहा है जैसे उसकी गाड़ी होटल के पास पहुंची, वहाँ पर फिर से उसे कल वाला कुत्ता दिखाई पड़ा उसकी एक आंख किसी ने फोड़ दी थी आज विक्रांत ने जब उसे थोड़ा ध्यान से देखा तो पता चला की उसकी एक टांग भी घायल है वहाँ पर भी किसी ने वार किया हुआ था क्यूँकी कल रात विक्रांत ने उस कुत्ते को खाने के लिए बिस्कुट दिया था इस वजह से वो आज भी विक्रांत की तरफ बड़े चाह से देख रहा था आज तो विक्रांत के पास उसे खिलाने के लिए कुछ था भी नहीं कोई बिस्कुट वगैरह भी नहीं था जो कि उस कुत्ते को खाने के लिए दे सके वो कुत्ता बड़े ध्यान से विक्रांत की तरफ देख रहा था विक्रांत अपनी गाड़ी से उतरकर उसके करीब गया फिर उसने उस कुत्ते के माथे को अपने हाथों से सहलाना शुरू किया पूछिलाते हुए वो कुत्ता भी विक्रांत की तरफ ऐसी नजरों से देख रहा था कि वो उसे कई सालों से जानता है होटल के सामने ही विक्रांत को एक छोटी सी दुकान नजर आई और उसी शॉप के बगल में एक बियर शॉप भी थी विक्रांत तुरंत ही शॉप पर पहुंचा और कुत्ते को खिलाने के लिए चार पांच बिस्किट के पैकेट खरीद लिए और फिर बगल में बियर की शॉप से अपने लिए दो कैन बियर भी खरीद ली फिर वापस आकर उसने बिस्किट का पैकेट खोल कुत्ते के आगे फेंक दिया और खुद बियर पीने लग गया वो कुत्ता अपनी दो मिलाता हुआ बड़ी तेजी से बिस्कुट खाने में लग गया बीर के घूट मारते हुए विक्रांत अपने आज की दिनचर्या के बारे में सोचने लग गया आज उसे अदृश्य शक्ति द्वारा पहाड़ शब्द दिया गया था पहाड़ मतलब काम होता है और काम तो मैंने आज दिन भर किया ही है पूरे दिन मेहनत करता रहा हूँ इधर उधर भटकता रहा लेकिन फिर मुझे कुछ क्लू क्यों नहीं मिला इतना मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट जीरो क्यों रहा मैंने यहाँ सबसे पूछ डाला एरिया का पूरा चप्पा चप्पा छान मारा कहीं से कोई सिग्नल नहीं मिला है कहीं ऐसा तो नहीं की मैं गलत दिशा में काम कर रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि योगेंद्र यहाँ पर आया ही ना हो अब तक वो कुत्ता बिस्कुट खाकर खत्म कर चुका था वो फिर से कुछ कहने की तलाश में विक्रांत के पास में आकर खड़ा हो गया उसे देखकर विक्रांत के मास्टरमाइंड में फिर से एक आइडिया आया अगर यहाँ पर किसी इंसान को योगेंद्र के बारे में कुछ पता नहीं है तो क्या हुआ हो सकता है की इस कुत्ते ने योगेंद्र को कहीं देखा हो वैसे भी कुत्तों की यादाश्त तेज होती है ओके फिर विक्रांत के दिमाग में आया की पुलिस टीम के पास कुत्ते इसीलिए होते हैं उनकी यादाश्त और सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। विक्रांत ने तुरंत नशे में आने लगा नशे में ही उसने अपनी जेब से योगेंद्र की फोटो निकाल कर उस कुत्ते के सामने रख दी कुत्ते तो तुमने इसे देखा है क्या कुत्ते तुमने इस कुत्ते को कहीं देखा है क्या है विक्रांत जोर जोर से हंसने लगा कुत्ते ने जैसे ही योगेंद्र की फोटो देखी तो उसने खाना बंद कर दिया फोटो देखते ही वो जोर जोर से भौंकने लगा फिर वो बिस्किट छोड़कर विक्रांत के चारों तरफ गोल गोल चक्कर काटने लग गया एक पल के लिए विक्रांत को समझ नहीं आया कि आखिर इसे क्या हो गया है कुत्ते ने फिर जोर जोर से भोंकते हुए विक्रांत के पेंट को खींचने लगा शायद वो कहीं विक्रांत को ले जाना चाहता था होटल के बगल से ही एक रास्ता नीचे की घाटी में जाता था वो कुत्ता भौंकता हुआ उस तरफ जाने लगा विक्रांत भी उसके पीछे चल पड़ा एक बार के लिए तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये स्ट्रीट डॉग उसकी कोई मदद कर सकता है विक्रांत को ये भी लग रहा था कि कहीं बियर के नशे में वो कुछ ज्यादा ही तो नहीं फील कर रहा है